देह भारत हुमायूं का मकबरा द हुमायू टॉम जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था सन पंद्रह में और निर्माण पूरा हुआ सन पंद्रह में हुमायूं टॉम आज दुनिया का पहला गार्डन टॉम है और एक ऐतिहासिक स्थान भी देशभगत रेडियो सेल्यूट करता है सालों पुरानी इस इमारत को और इसे बचाकर रखने वाले प्रशासन को